आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो में हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं केजी केजी के जी श्रीवास्तव जी, जी, जी, जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी विशेष एक स्पेशलिटी ये हैं है तो वो डीएफओ और माउंट में अपने वन विभाग को देख रहे हैं लेकिन उनकी रुचि जो है ज्योतिष शास्त्र में है और आप सभी फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी हैं वैसे मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं बहुत सारी इनकी खूबियाँ धीरे धीरे उनके एक एक पत्ते हम लोग जानेंगे लेकिन मैं आज जो फोकस है हमारा पूरा वो रहेगा ज्योतिष शास्त्र पर तो इनका काफ़ी समय से स्टडी है खुद के ऊपर भी उन्होंने एनालाइज किया है खुद के जीवन के साथ उन्होंने उस चीज़ों को जोड़ा है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको मिलती जुलती मालूम पड़ी है तो आइए आप सभी की तरफ से केजी जी श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में नमस्कार सभी को मैं के जी श्रीवास्तव कृष्णगोपाल श्रीवास्तव डी माउंट आबू में नियुक्त हूँ इस समय और वन विभाग में होने के साथ साथ जब समय मिला तो मैंने ज्योतिष में भी बहुत रुचि दिखाई और उसी में ज़्यादा पारंगत कर दिया है कि अब समय मिलता है तो माउंट आबू ने मुझे फोटोग्राफी में भी बहुत एक्सपर्ट बना दिया है और अभी मैं खाली टाइम में जो है वो वन विभाग के लिए बर्ड्स फोटोग्राफी करता हूँ और ज्योतिष भी समय मिलता है तो मैं देखता हूँ जन्मपत्री और छापते भी हैं और देखते भी हैं अच्छा के श्रीवास्तव जी ये बताइए कि ज्योतिष शास्त्र का इम्पोर्टेंट रोल क्या है किस तरह से कभी कभी लोग समझते हैं कि आ, मेरा जीवन इस तरह से है मैं अपना जीवन में करियर नहीं बना पा रहा हूँ या फिर बहुत सारी चीज़ें शादी की बातें होती हैं या जन्म की बातें होती हैं ये सब कैसे रिलेट करता है मनुष्य जब जन्म लेता है तो अंतरिक्ष में जो ग्रह उस समय जिस राशि में विचरण कर रहे होते हैं तो उसके जन्म का समय और जन्म की तारीख और उसका जन्म के समय का गोचर जो है उसकी कुंडली बन जाता है जैसे कि जो सूर्य की जो चाल है वो मकर संक्रांति के दिन हमेशा मकर में होता है तो हर ग्रह का अपना अपना एक है पूरा ब्रह्मांड हमारा 360 डिग्री का है और 12 राशियां हैं 12 राशियाँ में अलग अलग ग्रह की विचरण करने की तिथि समय अलग अलग है सूर्य जो है तीस डिग्री की राशि को तीस दिन में पार करता है मंगल उसको घूमने के लिए एक राशि को पार करने के लिए डेढ़ महीना लेता है बृहस्पति एक राशि में तेरह महीने तक बैठते हैं और शनि एक राशि में ढाई साल बैठता है शुक्र बुध एक एक महीना लेते हैं और राहू और केतु जो है अट्ठारह महीने एक राशि में हर राशि में ग्रह आगे की तरफ चलता है आगे की राशि में जैसे सिंह से वो कन्या में जाएगा अगस्त में और सूर्य मकर राशि में हमेशा मकर में आता है और जैसे 14 जनवरी को वो मकर में आता है 14 जनवरी से 14 फरवरी तक वो मकर में रहता है और इस प्रकार उसकी एक खुद की राशि है हर ग्रह के अपने एक खुद की राशि है सूर्य सिंह राशि का मालिक है चंद्रमा कर्क का मालिक है बाकी सारे ग्रह जो है दो दो राशियों के मालिक हैं बुद्ध कन्या और मिथुन का मालिक है शुक्र तुला और वृष का मालिक है गुरु धनु और मीन के हैं शनि कुंभ और मकर के हैं और सूर्य सिंह का है और राहु और केतु की कोई भी राशि नहीं है वो मिथुन के अंदर उच्च का फल देते हैं राहु और धनु में नीच का देते हैं केतु जो है धनु में नीच का है और वो उच्च का मिथुन के अंदर है तो इस प्रकार वो जो राशि है वो हर ग्रह की अपनी राशि है और किसी किसी राशि में वो उच्च का फल देता है सूर्य की जो हाई प्रोफाइल राशि है वो मेष है जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है चौदह अप्रैल को आती है और चौदह अप्रैल से चौदह मई के बीच में जिनका जन्म है उनकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में आता है और वो जीवन में कुछ करने के लिए ही उनका जन्म होता है उनकी कुंडली में प्रबल राज्योग की स्थापना सूर्य करता है जिस तरह से जो ग्रह उच्च राशि में आते हैं तो वो गुरु कर्क राशि में उच्च का है चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के वृक्ष में उच्च का है शुक्र उच्च का मीन के अंदर है गुरु कर्क के अंदर है और शनि तुला के अंदर है इस प्रकार यदि ये उच्च राशि के समय जो है पैदा होता है अंतरिक्ष में ये कोई भी ग्रह उच्च राशि का अगर घूम रहा है अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है उस समय बच्चों का जन्म अगर होता है तो उनकी कुंडली में वो प्रबल राज्यों की स्थापना करता है केंद्र में यदि कोई ग्रह आता है उच्च का तो वो आदमी को अपनी दशा में अंतर दशा में उसकी उच्च राशि का परिणाम देता है उच्च ग्रह का परिणाम देता है जिसमें वो ग्रह बैठा हुआ है तो ये जो राजयुग का स्थापना करता है मनुष्य के जीवन में ये जन्म के समय ही निश्चित कर दिया जाता है इस तरह ये जन्म के समय कुंडली का जो वर्णन है वो उसके जन्म के समय निर्धारित हो जाता है उसका जॉब वो किस क्षेत्र में जाएगा इंजीनियरिंग के लिए आदमी को सारी टेक्नोलॉजी जो है सारी इंजीनियरिंग की शनि के पास में है और मैथमेटिक्स जो है बुद्ध के पास में है मंगल के पास में उसको रिकॉल करने का सारा है ज्ञान को तुरंत जैसे कंप्यूटर की रैम होती है हार्ड डिस्क में गुरु के और शनि के पास में है लेकिन यदि उसको याददाश्त अपनी तेज रखनी है तो उसका मंगल का बलवान होना बहुत ज़रूरी है तो मंगल परमोटेशन कम्बिनेशन यदि मैथमेटिक्स के लोग हैं वो जानते होंगे कि मंगल शनि और बुद्ध शनि इनकी दृष्टि परस्पर या साथ बैठना करके आदमी को इंजीनियर बनाता है जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी कुंडली में मंगल और शनि की युति होती है या परस्पर दृष्टि होती है या घर बदले रह सकते हैं तो इस प्रकार वो मंगल और शनि बाद में को इंजीनियर्स बनाते हैं डॉक्टर्स बनाने के लिए जरूरी वही मंगल क्योंकि आपने पढ़ा होगा सुना भी है कि मंगल क्या रोग और पीड़ा को हरने वाला है हनुमान चालीसा में भी कहा गया है कि नाचे रोग हरे सब पीड़ा जपत मंत्र तो इस प्रकार जो मंगल का जो है वो है कि वो राजयोग देता है सूर्य के साथ जितनी भी दवाइयाँ पैदा होती हैं वो सूर्य की और चंद्रमा की लाइट में जन्म लेती हैं सूर्य के प्रकाश में जन्म लेती हैं नीम की निम्बोली जो है जिससे फैक्सीन और एंटीबायोटिक बनती है उसमें जो ग्रीन कलर आता है नीम के सारे पत्तों में ग्रीन कलर आता है वो सूर्य के कारण आता है और वो मंगल रोग और पीड़ा को हरने वाला सारी दवाइयाँ जितनी भी वनस्पति से पैदा होती हैं वो सब सूर्य की लाइट में जन्म लेती हैं तो मंगल ऑपरेट करने ज्ञान को रोग को पीड़ा को हरने वाला यदि दवाई से मेल कर लेता है तो मंगल और शनि आदमी की युति इंजीनियर बनाती है और मंगल और सूर्य का यदि ये बनता है तो व्यक्ति को डॉक्टर के क्षेत्र में ले जाता है प्रशासनिक सेवा में ले जाने के योग हैं कि उसकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा गज केसरी जो योग कहलाता है वो उसके पास होना जरूरी है और बुद्ध और सूर्य बुद्ध आदित्य योग कहलाता है वो दोनों ही योग होंगे तब आदमी इंडियन लेवल की सर्विस में जाता है तो ये प्रमुख योग हैं और ग्रह के योग जो है तीन प्रकार से बनते हैं या तो गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हों या परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों और बुद्ध सूर्य साथ बैठे हों या उन्होंने घर बदल लिए हों और बाकी दृष्टि संबंध उसमें नहीं बन सकता क्योंकि सूर्य से बुद्ध आगे नहीं जा पाता है तो सबसे पहले तो ये कैरियर बनाने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कैरियर के लिए जो है वो काफ़ी कुछ इस ज्योतिष से सीख सकते हैं और इससे दुर्घटना से बचा जा सकता है किस कैरियर में जाना है अगर आप सही कैरियर चुनेंगे तो आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपने जो कुंडली में लिखा हुआ उसके विपरीत अगर आपने कैरियर है तो सफलता नहीं मिलेगी का तो वो देगा जीने का तरीका और जीने भर का तो देगा लेकिन जो एक गाड़ी हाईवे पे जाती है और एक गा, गड़ी गाड़ी आप जो है वो गली के अंदर कहीं फंसा देते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होता है ट्रैफिक में फंस जाती है वो उसी तरह से जीवन गुजरता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आदमी जो है अपना जन्म समय टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ और बना के रखें और जिस जगह पैदा होते हैं उसका पूरा रिकार्ड रखें आजकल पंजीयन सभी जगह होता है तो वो करवाना भी बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए और आप लोगों के लिए उससे क्या है कि आप अपने कैरियर को भी भविष्य को भी क्योंकि विवाह के अंदर भी जो है इसके लिए बहुत जरूरी कि विवाह कब होगा कैरियर कब होगा ये बिल्कुल विज्ञान है एक तरह का और इसमें हम लोग बिलीव करते हैं जीवन में भी हम लोगों ने बिलीव किया है और और लोगों को भी मैं राय यही देता हूँ कि अपनी कुंडली को दिखवा करके बनवा करके और उसके अनुसार क्या रहेंगे तो सफलता निश्चित है आप लोगों के बहुत ही अच्छी बातें जो हैं केजी श्रीवास्तव जी हमारे साथ बात कर रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ विशेष मोटी मोटी बातें आपको रेडियो के माध्यम से अभी आप सुन रहे हैं लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर से हम केजी श्रीवास्तव जी से बात करेंगे कि किस तरह से हम अगर जन्म तारीख बताने से कैसे वो प्रिडिक्शन होता है या किस तरह के वो चीज़ें बता सकते हैं और आजकल जो है सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे आए ज्योतिष शास्त्र किस तरह से या अपना जन्म कुंडली किस तरह से बनाया जाता है उसकी सारी बातें हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात खास केजी जी श्रीवास्तव से सुनते रहो नमस्कर रहो प्रभु <laughs> सारातु कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम इस विशेष मुलाकात में खास बात कर रहे हैं केजी श्रीवास्तव जी से आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमने बातचीत में ये देखा कि किस तरह से जन्म से ही उसका जो है जीवन स्थित हो जाता है और उसका करियर भी वहीं से शुरू हो जाता है माना उसमें लिखा हुआ होता है अगर हम लोग उस चीज़ों को पकड़ कर, अगर उसी ढंग से आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन बनता है और नहीं जाते हैं तो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं वो सर ने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है तो आइए मैं अगर ऐसे कहूँ कि मेरा डेट ये है जन्म तारीख़ ये है तो उसके बाद मुझे अपना करियर के बारे में किस तरह से आप बताएंगे वो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं सुनना चाहूँगा आपसे अभी जैसे मनुष्य के जीवन में बार जो जॉब करने का जो समय होता है वो एडल्ट होने के पश्चात ही प्रारम्भ होता है तो कुंडली में एक टेंथ हाउस दसवां घर को जो जॉब के लिए देखा जाता है कैरियर के जो फादर का भी घर है पिता का भी घर है सम्मान का भी घर है पहला घर तो लग्न कराता है जिससे उसकी बॉडी की और कलर और वो सब पहचाना जाता है दूसरा घर उसकी वाणी का धन का कुटुंब के बारे में है बारह घर होते हैं कुंडली में पहले घर को लग्न कहा जाता है दूसरे घर को वो सेकेंड हाउस कहा जाता है उसमें हम कुटुंब विवाह और धन कुटुंब और वाणी और आँख को जो है देखते हैं कि आँख आपकी सही सलामत ऑपरेशन तो नहीं होगा और मनुष्य बोलने में कैसा है मधुर है अगर वो कोई मधुर आवाज़ में बोलता है तो उससे देखा जाता है और थर्ड हाउस क्या है जो भाई बहनों का रहता है छोटे भाई बहनों का रहता है और चौथा घर जो है वो मदर का है सुख का है वाहन का है गाड़ी अगर आपके पास में है तो उसका है पांचवा घर विद्या बुद्धि संतान का है देखिए आपके जीवन में कितनी विद्या लिखी हुई है और छठा घर जो है शत्रु है रोग है मामा मौसी इनका है सेवन्थ हाउस जो है कुंडली का वो साझेदार का पत्नी का और विवाह का है आठवां घर अध्यात्म का है कुंडली में आठवां घर अध्यात्म का आयु का और कोई आदमी डिग्रियाँ लेता है बड़ी अध्यात्म के रूप में उसका है नवा घर जो है भाग्य का धर्म का है दसवां घर कुंडली का फादर का है पिता का है और ज्ञान का है और उसमें नौकरी का है राजयोग का है और दसवें घर के अंदर जो है कुछ ग्रहों को जैसे किसी को पिछहत्तर परसेंट किसी नंबर लाने पे किसी छात्र को उस विषय में डिस्टिंक्शन प्राप्त होता है विशेष योग्यता पास होने पे मिलती है तो मंगल को सूर्य को गुरु को बुद्ध को और शुक्र को इन सभी को क्या है वहाँ बैठने पे अगर अपने उन हाउस में बैठे अपने घर में बैठेंगे उच्च राशि में बैठें तो विशेष योग्यता प्राप्त है वहाँ पे वो ज्योतिष की भाषा में उनको दिगबली कहा जाता है दिगबल प्राप्त है महाबली है वो उस जगह पे गुरु सूर्य और सबसे ग्रहों में सबसे बलवान ग्रह जो है सबसे दूर बैठे हैं वो शनि है वो उच्च राशि में तुला में आते हैं सूर्य तुला में नीच के हैं तो वो शनि उच्च के हैं सूर्य और शनि आपस में बहुत वो उसमें हालांकि पिता पुत्र शास्त्र में माने जाते हैं लेकिन वो शत्रु हैं तो उसमें वहां बैठे रहना ही भी जॉब के घर में किसी बैठे रहना ही जॉब का निर्धारण कर देता है सूर्य बैठा है किसी के तो सूर्य जिन जंगों का मालिक है जिन चीजों का वहां आदमी को ले जाता है सूर्य सिंह राशि का मालिक है तो सिंह राशि का मालिक है तो सूर्य सिंह जो है वो जानवर की राशि है तो उसमें जो है वो उसको ले जाता है तो आदमी को वो उसी डिपार्टमेंट में लेके गया है जैसे मुझे लेके गया है वन विभाग में लेके गया है और ये वन भ्रमण का मालिक है और इलेक्ट्रिसिटी का भी मालिक है तो जिनके सूर्य बलवान है तो वो उस क्षेत्र में ले जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और अभी हम लोग एक मैसेज आया है और उसमें लिखा है कि मेरा जन्म तारीख तीन ग्यारह उन्नीस सौ तियासी इनका जन्म तारीख है और यह महाराष्ट्र सांगली में इनका जन्म हुआ है सुबह का साढ़े नौ का टाइमिंग है तो आइए जानते हैं केजी श्रीवास्तव जी से कि इनका किस तरह का कुंडली है और क्या क्या चीज़ें इनको समझनी चाहिए हाँ जैसा कि ये बताया तीन ग्यारह तिरासी सुबह साढ़े बजे सांगली में जन्म हुआ है महाराष्ट्र में तो इनके लग्न में गुरु वृश्चिक का केतु के साथ में है पत्नी के घर में राहु बैठा है और टेंथ हाउस में मंगल बैठा है सिंह का और कन्या का चंद्रमा शुक्र है और सूर्य शनि बुद्ध तुलाकर बारहवें के स्थान में है तो सर्वप्रथम तो मंगल होने के कारण जो मंगल की दृष्टि अपने ही राशि वृश्चिक के ऊपर पड़ती है लग्न में तो लग्न पे यदि मंगल पाप ग्रह की दृष्टि जो उसका खुद का वृश्चिक लग्न है मंगल की राशि है अगर उस पर पड़ती है तो आदमी को सबसे पहले तो उसकी बॉडी फिट रखता है कि ग्रहों में मंगल सेनापति है तो सेनापति कभी भी जो है वो आदमी को मोटा नहीं होने देता हमेशा फिट रखता है आदमी को और सारे रोगों का नाश करके रखता है तो कभी भी लेकिन मंगल के कुछ वो वो भी है परेशानी वीक में इसमें मंगल यदि लग्न को देखते हैं तो कंधों में और पीठ में दर्द का वो जो ग्रह आदमी को बहुत कुछ देता है वही बहुत कुछ लेता है आपसे तो लेकिन गुरु के साथ केतु बैठे हैं तो ये इनको कई बार जो है जीवन में विदेश जाना पड़ेगा कार्य से भी और जो है वो करते रहेंगे फादर के साथ ये रह नहीं पाएंगे क्योंकि सूर्य और शनि साथ बैठे हुए हैं फादर का मालिक नीच दृष्टि के साथ में नीच राशि में शनि उच्च राशि में सूर्य शनि का साथ बैठना पिता के लिए अलगाव पैदा करता है और राहु के घर पत्नी के घर में राहु बैठने के कारण जो विवाह में देरी या असंभवता भी रहती, चंद्रमा का शुक्र का जो राशि है वो नीच है जो विवाह का घर का मालिक है नीच है। वो शुक्र नीच के हो के बैठा है और मंगल जो है दसवें घर में बैठा है जॉब वाले घर में तो मंगल इन्हें जो है वो अब उनके जॉब से करा सकता है इनको सिविल का काम करना चाहिए कंस्ट्रक्शन का काम देखना चाहिए इनको तो उसके साथ इनको देख सकता है और विदेश यात्रा लिखी हुई है और जो दशा है इनको अभी बृहस्पति की ही चल रही है और बृहस्पति जो है इनको 2024 तक चलेगा अभी ये जो 28 साठ सोलह तक तो केतु के साथ रहेंगे केतु के साथ रहने का कारण भी है इनको क्या है बहुत फ्रस्टेशन देता है बहुत निराशावादी बनाता है और तो इनको जो है वो फ्रस्टेशन दूर रखने के लिए मेडिटेशन में जाना ही चाहिए और इनको बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ पर भक्ति का समय तो केतु क्या है वो अध्यात्म का मालिक है जितने भी क्या दिव्य ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ है वो केतु की दशा में ही प्राप्त हुआ है बहुत सारे ज्योतिषियों को और बहुत सारे जितने भी देवता हुए हैं उनको भी दिव्य ज्ञान जो है मिला है वो केतु नहीं दिया है और इसलिए इनको जो है यहाँ पे ये भक्ति में लगे हुए हैं तो ये काम इनके लिए ठीक इसके साथ इनको ये सिविल इंजीनियरिंग का काम देखना चाहिए बृहस्पति के पास में ये कंस्ट्रक्शन का काम भी है सारे इसका मालिक भी जो है इस समय केतु के साथ अंतरिक्ष में भी बैठे हुए हैं सिंह राशि में, में हैं जो इनके दसवें घर से गुजर रहे हैं तो इनको अभी कोई जॉब वॉब करना चाह रहे होंगे उसको छोड़ा है इन्होंने अभी छोड़ के आए हैं कुछ काम कर रहे थे तो इसके लिए जरूरी है कि ये थोड़ा अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए भक्ति के अंदर मन लगाए केजी जी श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जिन्होंने एसएमएस किया था अभी और उनके लिए ये सारी बातें जो है श्रीवास्तव जी ने बताया है और मुझे लगता है कि सटीक होगा तो ज़रूर फिर से एक बार मैसेज करके हमें बताएं कि आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर हमें बताइए ताकि हम अगले एपिसोड में कुछ इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि और भी लोगों के एस हम लोग लेंगे फिलहाल तो हम लोग एस एम कर सकते हैं लेकिन फिर जैसा समय मिलेगा उस तरह से हम उस एस को लेकर श्रीवास्तव जी से बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर जो आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि ये बार अगर होते हैं तो उसमें अलग अलग जो है व्यूज़ हैं जैसे कि शादी है करियर है माता पिता का रिलेशनशिप है ये सारी चीज़ें सभी के लिए सेम है नहीं है, हर क्या समय चक्र अलग है टाइम अलग है तो समय किसी का इंतज़ार करता नहीं ऐसा ऐसा बहुत कम होता है कि दो बच्चे एक टाइम पे बता सेकंड्स का भी फ़र्क होता है तो उसके लिए महादशाएं बदल जाती हैं नक्षत्र बदल जाते हैं नक्षत्र की जो सेकंड्स के हिसाब से उसकी दशा बदल जाती है तो जन्म का समय बहुत इम्पोर्टेंट और जगह बहुत इम्पोर्टेंट रखती है क्योंकि आप जहाँ लॉन्गीट्यूड लेटीट्यूड से टाइम डायलेशन है जैसे हमारे और बंग्लादेश के बीच में आधे घंटे का फर्क है और पाकिस्तान के बीच में आधे तो बांग्लादेश में जो जन्म ले रहा है उसकी कुंडली यहाँ से वो और वहाँ में दशा में अंतर होगा अलग समय पे पैदा होगा वो अलग समय पे आज जो बांग्लादेश में इसी समय पैदा हो रहा है और भारत में पैदा हो रहा है तो उसका दशा का फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि वो समय का, का फर्क पड़ जाएगा जो अंतरिक्ष में वहाँ जो है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड से ही जो हम उसका पता लगाते हैं कि ये उस जगह का जो ये टाइम डायलेशन है अमेरिका में और यहाँ का भारत में अभी वहाँ रात है यहाँ दिन है तो वहाँ पैदा होने वाला अलग दशा में होगा या उसकी दशा ख़त्म हो रही होगी उसी ही तो ये जो अंतर है यही क्या है मनुष्य के एक रोज़ पैदा होने वाले लोगों के बीच में कर्म का जो डिफरेंस रखता है और कुछ जो मनुष्य में जो गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर मनुष्य शुभ कर्म करता है तो उसका फल इस जीवन में भी कुछ मिलता है कुछ आपको पुण्य कर्मों के आधार पर पुनः मनुष्य जीवन मिलता है वैसे जो चौदह दशाएँ हैं चौदह मनुष्य की जो योनियाँ हैं जो मनुष्य के बहुत नजदीक है गाय है सिंह है सर्प है योनी सर्प योनि भी है और जितने भी योनिया चौदह अश्व योनि गज योनि है, है तो ये योनिया मनुष्य से जन्म लेने के पहले की योनिया है अगर इस योनि में श्वान है जैसे श्वान है मर्जर है बिल्ला मिलाओ सिंह है तो व्याघ्र है ये सब जो मनुष्य की भाषा समझते हैं मनुष्य के इशारे समझते हैं ये सब तो इसका ये है कि मनुष्य की कुंडली में भी पूर्व जन्म की योनि का वर्णन आता है तो मनुष्य अगर जन्म लेता है तो कुछ जो है उसको अपने जन्म की योनी का वो असर दिखाई देता है जैसे किसी गज योनि में तो अभी भी वो बहुत भारी भरकम है और उसी तरह गज की तरह बहुत आराम करना और ये उनको अच्छा लगता है तो ये जो उससे योनि का प्रभाव उसके इस जीवन में भी लेकिन मनुष्य से मनुष्य का जन्म भी है इन जैसे शान योनि में आता है तो सबसे ज़्यादा वो मनुष्य की भाषा पहचानता है मनुष्य के बहुत नज़दीक है उससे वफादारी निभाता है उसे काम कराया जा सकता है तो ये डेफिनेट है कि वो इसने इस समय जो है अन्य योनि उसको अब इस मनुष्य योनि में ही आना है किसी डॉग की यदि डेथ होगी तो वो मनुष्य का जन्म लेगा ये उसको लेकिन उसके जीवन में जो सेवा लिखी हुई है वो उसके कर्म पे आधारित है इसी तरह मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है तो उसको ईश्वर जो है राज्य प्रदान करता है उच्च श्रेणी का जो है अगले जन्म में उसको उच्च के ग्रह के समय पैदा करता है यदि कुंडली में आपके उच्च के ग्रह आएंगे तो जीवन में डेफिनेटली आप उच्च पद पाएंगे एक और पूछना पुछ, चाहूंगा जैसे कि हॉस्पिटल में एक ही टाइम पर अगर दो बच्चे एक साथ पैदा हुए तो उस समय तो टाइमिंग सेम नहीं वो फिर क्या है उसके जो कर्म के आधार पूर्व जन्म का कर्म है मन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है गीता में कहा है कि जो जो है मैं कर्म के आधार पर लोगों को जीवन देता हूं न कोई मरता है न कोई मारता है मनुष्य अपने कर्म से सब सब मरता है ईश्वर तो कोई मारता है मैं न तो किसी को मारता हूं न ख जन्म देता हूं मैं अच्छे कर्मों का फल देता हूँ सिर्फ तो उसके पूर्व जन्म के कर्म जो है उसके माता पिता उसके साथ चलते हैं और वो उसके हिसाब से इस जन्म में वो उसने संघर्ष किया है तो उसका जो फल वो कभी न कभी अगले जीवन में दे देते हैं या इस जन्म में भी दे देते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने ज्योतिष विद्या का जब पूरी जानकारी आपके पास आ गया तो उस समय आप क्या सोच रहे थे मैं तो खुद मेरा गणित का स्टूडेंट रहा मैसी तक तो पहले हमारे एक डी साहब थे वो बहुत अच्छे ज्योतिष थे जब मैं रेंज ऑफिसर आया था नौकरी के अंदर तो मैं एक पंडित के पास में गया था तो उन्होंने कहा कि आप खुद जानते हैं तो मैंने कहा नहीं सर मैं तो बहुत कम जानता हूं अभी मेरा ज्ञान इतना नहीं है और नौकरी के सेवेंटी नाइन में, में मेरी नौकरी लगी थी तो मैं एट्टी सेवन की बात है तो उसने कहा साहब आप खुद देखना जानते हो तो मैंने कहा ऐसा तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि गणित शास्त्र के मैंने कहा गणित शास्त्र का तो ज्ञाता हूँ उन्होंने कहा गणेश शास्त्र के ज्ञाता है ज्योतिष में उन्हें कहाँ लिखा हुआ है मैंने खुद अपनी नहीं पढ़ी थी कभी तो मैंने कहा मैं तो प्रमोशन के लिए देखने आया हूँ तो कहा प्रमोशन अभी नहीं होगा जिस दिन आपका सलेक्शन हुआ है उसी दिन होगा लेकिन धीरे से बोले तीस साल बाद हुआ तो मैंने कहा क्यों तो कहा क्यों का कोई मतलब नहीं है आपका जन्म जो है पुष्य नक्षत्र में हुआ है और पुष्य नक्षत्र राम का नक्षत्र है आज भी जो राम के नक्षत्र में जन्म लेता है उसका संबंध वन से जरूर होता है तो वही प्रमोशन की वही डेट जो है तेईस जनवरी 79 को मैं नौकरी में आया और तेईस जनवरी दो को पदोन्नति दी उसके बाद जो उसने ताकतवर पोस्टिंग्स दी और विभाग में अच्छी छवि बनाए रखी और वो भी मैं ये भी ज्योतिष का काम जो है उसी समय जो है मुझे 87 में ही मुझे हुआ कि मेरे एक ज्योतिषी सलाह दी ज्योतिषी ने कि आप जो है को ज्योतिष क्षेत्र में आना चाहिए आप ज्योतिष में बहुत अच्छे मापदंड स्थापित करेंगे और आपके द्वारा मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है तो सारावली ग्रंथ है ज्योतिष का कल्याण वर्मा ने लिखा था राजा भोज के दरबार में कल्याण वर्मा थे एक बहुत बड़ा राज ज्योतिषी थे उसमें लिखा हुआ है कर्क में यदि चंद्रमा हो तो जाता को ज्योतिषी बनाता है मानसागरी जो ज्योतिष का महाग्रंथ है उसमें भी लिखा हुआ है सभी जगह कि चंद्रमा अपने उच्च राशि में हो या कर्क राशि में और उसका संबंध विद्या से और वाणी से जुड़ जाता है तो उसकी द्वारा कही गई भविष्यवाणिया खासकर शुक्ल पक्ष में जब तक चंद्रमा अंतरिक्ष में दिखाई पड़ता है और शुक्ल पक्ष पूरा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक घटता है तो तब तक बीस बाईस दिन तक दिखाई पड़ता रहता है तब उस दौरान की जाने वाली ज्योतिषी की तो ज्योतिष को सच कर देने का योग भी ज्योतिषी की कुंडली में होता है सबसे पहले तो ज्योतिषी की कुंडली में अगर सच कह देने का योग होगा तभी उसकी भविष्यवाणी सच जाएंगी क्योंकि वाणी का संबंध यदि पंचम भाव से होगा और सबसे बढ़िया क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के जो मालिक जो वो भ्रघु ऋषि शुक्राचार्य के पिता थे तो शुक्र को वरदस्त प्राप्त थे कि वो जो भी कहते हैं शुक्र की दशा में यदि कोई होगा कोई पंडित होगा तो जरूर उसकी कही गई वाणी सच जाएगी उसकी कुंडली में यदि पंचम भाव से विद्या का स्वामी वाणी का स्वामी यदि विद्या स्थान को व्यू करता है चंद्रमा भी देखता है चंद्रमा विद्या स्थान में बैठा हुआ है तो उसकी भविष्यवाणी शुक्ल पक्ष में खासकर सच जाने के हंड्रेड चांस रहते हैं जैसा कि सारावली ग्रंथ मानसागरी में लिखा हुआ है क्योंकि ब्रह्मा ने आठ ऋषियों को सीधे आँखों से आँखों में ज्ञान दिया था जैसे आजकल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क कॉपी किया जाता है उन ऋषियों ने ज्ञान को कभी पढ़ा नहीं था उनको ब्रह्मा ने सीधे अपने पुत्र नारद को मुनि शौनक को महर्षि वशिष्ठ को विश्वामित्र को डायरेक्ट हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क कॉपी कर दिया था अपने आंखों से आंखें से ब्रह्मा भ्रगु को भ्रगु को और शुक्राचार्य को तो भ्रगु के पुत्र शुक्राचार्य हो तो उनको जो कह देते थे वही भविष्यवाणी घट जाती थी क्योंकि क्योंकि जो है एक बार वशिष्ठ को वशिष्ठ ने दशरथ को जब दशरथ ने पुत्र नहीं होने के संबंध में जो है यज्ञ करवाया तब उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी नहीं चार पुत्र होंगे एक नहीं चार पुत्र होंगे तो उन्होंने यज्ञ करवाया था उसके पश्चात जो है वो चार पुत्र हुए थे तो ये बात उनको पहले ही पता चल गई थी और वाल्मिकी ने रामायण जो है वो उसके पैदा होने से पूर्व लिख दी थी वाल्मीकि रामायण जो है वो इसके अंदर जो है उनके पैदा और, और रामचरित मानस वही बाल्मीकि कैसे कहते हैं कि वो तुलसीदास पुनः पैदा हुआ इसके लिए जो है भगवान श्री राम ने जो है उनको पृथ्वीलोक पे ही छोड़ दिया था आज भी कहते हैं जहाँ रामायण होती है तो उसमें एक गद्दी खाली रखी जाती है कि हाँ भाई यहाँ पे हनुमान सुनने के लिए आएंगे आएंगे तो उसी के लिए जो है उन्होंने कहा भगवान राम जब अयोध्या पहुँच गए तब हनुमान को कहा ये अपने साथ सब कुछ घटित हुआ इसको राइट अप कर लिया जाए तो उन्होंने कहा साहब ये तो अभी नहीं ये तो उस समय लिख दिया था अब इसको इतने साल बाद में कोई और लिखेगा जनता की भाषा में नहीं राम ने कहा कि हाँ भाई ये बहुत कठिन भाषा है जो बाल्मीकि की, की है तो उन्होंने जनता की भाषा में वो वो स्वयं जन्म लेंगे तभी होगा तो के संबंध सोलह चुल सोलह सौ इकतीस में जो है अयोध्या से एक कथा प्रकाशित हुई थी जिसे तुलसीदास ने प्रकाशित किया था। बहुत ही अच्छी बातें आपने शास्त्रों से जुड़ी हुई कुछ भविष्य की बातें जो है आपने हमें अवगत कराए काफी अच्छा लग रहा है और हम लोग आगे भी इस तरह की बातें करते रहेंगे लेकिन अभी समय कह रहा है कि अब समय पूरा हो रहा है तो मैं जाते जाते कहूंगा के जी श्रीवास्तव जी से कि आप एक छोटा समय से जरूर कोट करें हमारे सभी श्रोताओं को ऐसा है कि पूरा ही इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है है कर्म भी करना ज्योतिष शास्त्र एक सिर्फ डायरेक्शन मात्र है लेकिन मनुष्य को मेहनत करना तो आपके हाथ में है अगर आप मेहनत करेंगे सब कुछ करेंगे तो ज्योतिष भी उसके अंदर सहायक ज्योतिष आपको गलत कामों की प्रति जागरूक करता है और कोई भी शुभ कार्य करने का आपको रास्ता बताता है आपको वो सत्य कर्म पे चलने के लिए जो है आपको बुरे कर्मों से बचाता है तो और अच्छे कर्मों की तरफ आपको वो करता है तो जरूरी है कि यदि आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो इस जन्म में भी सुख पाएंगे और अगला जन्म जो हो सका वो भी आपको अगर जो इस जन्म में नहीं बन पाए हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके आने वाले बच्चे आजकल तो ये है जो नए नवजद जो नए कपल्स जो है वो शादी करते हैं तो वो भी टाइम देख करके जो है प्लान करते हैं कि आने वाली जनरेशन जो है किस समय पैदा हो जो अच्छे कर्म करे वो हिसाब से प्लान करते हैं अगर साल में एक बार ऐसी समय आता है खासकर 14 अप्रैल से 14 मई के दौरान आता है जिसमें सूर्य तो हमेशा हाई प्रोफाइल के उच्च राशि के रहेंगे यदि एक ग्रह यदि कुंडली के केंद्र में यदि उच्च राशि में आ जाता है तो वो प्रबल राजयोग दे जाता है बाकी अगर ग्रह अपने घर में अपने ऑन हाउस में आते हैं तो भी वो बादशाह की तरह काम करते हैं यदि कुंडली में एक उच्च ग्रह और एक बादशाह की अपने घर में आ जाता है तो उसका राजयोग जो है उसके द्वारा कर्म जो किया जाएगा वो सफलता दिलाएगा और कहीं ना कहीं वो उच्च पद प्राप्त करेगा चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल मैसेज है कि हम लोग पूरी तरह से उस पर डिपेंड ना रहें और ज्योतिष शास्त्र जो है हमें अच्छी राह दिखाता है और बुरे से बचाने की कोशिश करता है तो इसलिए अगर हम नेक कर्म करें अच्छा कर्म करें तो फल भी अच्छा मिलेगा ये बहुत ही प्यारा सा संदेश के श्रीवास्तव जी ने हमें दिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो I can't forget you, dear to me. I can't forget you, dear to me. I can't forget you, dear to me. jawani कहानी भारत होना चाहानी